ओम श्री परमात्मने नमः अथ दसमोध्याय श्री भगवाच भूय एवं महाबाहोणु मे परम वच ये अहम प्रीय वक्षा काम्यक्षीद भूय एव महाबा श्रीणु में परम वच यत अहम प्रियमाणा महाबाहो हे महाबाहो कामया अनुयार्थ महाबाह महाबाह मै मेरे परम परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचह वचन को सृढ़ु सुन वृत जिसे अहम मैं ते प्रिय माणा अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित काम हित की इच्छा ऐसी वक्श्या कहूंगा नामे मैं विदु सुर गा प्रभुम न महर्षया अहमादिर देवाह चर्वश परच्छेद न विदुह विदु सुरगढ़ा प्रभु न महर्षय अहम आदि ही देवाहिणाम चर्वश अन्वय एवं शुद्धार्थ में मेरी प्रभुम उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न सुरगढ़ा देवता लोग जानते हैं और न, न महर्षिया महर्षि जन ही विदु जानते हैं है क्यूँकी अहम मैं सर्वश सब प्रकार ऐसी देवानाम देवताओं का च और महर्षि नाम महर्षियों का भी आदि आदि कारण हूँ यो माम जमनादी वेटी लोक महेश्वर असमू सर्वपे प्रमुच्यसे छेद यजम अनादी वेटोक महेश्वर असमू सहमत सर्व प्रमुच्यते अन्वय एवं शब्दार्थ जो माम मुझको अजम अज अर्थात वास्तव में जन्म रही अनादिम अनादी यह और लोक महेश्वरम लोकों का महान ईश्वर वे तत्व से जानता है सह वह मर्त्यक्ष मनुष्यों में असमूढ़ा ज्ञानवान पुरुष सर्व पाप है संपूर्ण पापों से प्रमुचते मुक्त हो जाता है बुद्धिर्नम सम्मो क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमे चेद बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भव अय अभय अहिंसा समता तपोदान यशो यश होती भावा भूता मत पृथ्वीधेद अहिंसा समता तफ दान यश अयशी भावा भूता मत्तह पृथक विधान अन्वय एवं शब्दार्थ बुद्धि निश्चय करने की शक्ति ज्ञानम यथार्थ ज्ञान असमोह असमूढ़ क्षमा क्षमा सत्यम सत्य दम इंद्रियों का वश में करना सम मन का निग्रह एवं तथा सुखम दुखम सुख दुख भव अभाव उत्पत्ति प्रलय च और भयम अभयम भय अभय चहिंसा अहिंसा, अहिंसा समता समता तुष्टि संतोष तप तप दानम दान दान यश कीर्ति और अयश अपर्ति एवं ऐसे ये भूतान प्राणियों की पृथक विधा नाना प्रकार के भावा भाव मत मुझसे एव ही भवंती होते है महर्ष सप्ताह चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता लोक इम प्रजा परेद महर्ष्य सप्त पूर्वे चर मनव तथा मद्भावानस जाता यहां लोके इमा प्रजा अन्वय यम शब्द सप्त महर्षय महर्षि जन चतवार चार उनसे भी पूर्वे पूर्व होने वाले तथा तथा संयम्भु आदि चौदह मनु ये मतभावाह मुझमे भाव वाले सब के सब मानसा मेरे संकल्प से जाता उत्पन्न है। हुए हैं है जिनकी लोके संसार में इमा यह प्रजा संपूर्ण प्रजा है एकताम युज्यते नात्र शंशयः परच्छेद मम विभूति योग ये तत्व सह अभी कंपेन योग्य अत्र संशय अन्वय शब्दार जो पुरुष मम मेरी इस एस विभूति रूप विभूति को क्या और योगम, योग शक्ति को तत्वतः तत्त्व से वे जानता है स वा अविकंपेन निश्चल योगेन भक्ति योग से युज्यते युक्त हो जाता है अत्र इसमें कुछ भी संशय संशय <स्थियों> नहीं है नही हैर्व प्रभो मत्वा भजन्ते मजन्ते मोधा भाव समन्वितः पदच्छेद अहम सर्व प्रभ मत्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मजन्ते मोधा भाव समन्वितः अनुय एवं शब्दार्थ अहम मैं वासुदेव ही सर्वस्व संपूर्ण जगत की प्रभाव उत्पत्ति का कारण हूँ और मत मुझसे ही सर्वम सब जगत प्रवर्तते चेष्टा करता है इति इस प्रकार मत्वा समझकर भाव समन्विता श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुधा बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही भजन्ते, निरंतर भजते हैं। मच्चित मदगत प्राणा बोधयन परस्परम कथियत मित्यम तुष्य रमंति च पर छेद मच्चिता मदगत प्राणा बोधयत परस्परम कथयत मित्यम तोष्य रमंती चन्वय शब्दाथ मचिता निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मदगत मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा परस्परम आपस में मेरे प्रभाव को बोधयंत जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथयंत कथन करते हुए च ही नित्य निरंतर तुष्य संतुष्ट होते हैं च और माम मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमंती रमण करते हैं सतत युक्ता नाम भलता प्रीति पूर्वकम ददा बुद्धि योगं तम ये ना थे। नाम ना उपयादा सतत प्रीति पूर्वक दा बुद्धि योग ये न मा उपयासी के अन्वय शब्दाथा उन सतत युक्ता निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगी हुई और पूर्वकं, प्रेम पूर्वक भजता भजने वाले भक्तों को मैं तम वु योगम तत्व ज्ञान रूप योग दनामी देता हूँ ते वे माम मुझको ही उपया प्राप्त होते हैं वाकंपाथ अहम ज्ञानजम तम यात्मा भावस्थो ज्ञानदीपीन भास्वता पर छेद तेकंपाथम अहम अज्ञानज नाशा नास्यामि भावस्थ ज्ञानदीपीन भास्वता अन्वय शब्दार ते शाम उनके ऊपर अनुकम्पाथम अनुग्रह करने के लिए आत्मभावस्थ उनके अंतकरण में स्थित हुआ अहम मैं स्वयं एव ही उनके अज्ञान जम अज्ञान जनित तमह अंधकार को आस्वता प्रकाश मै ज्ञान दीपे तत्व रूप दीपक के द्वारा नाशियामी नष्ट देता हूँ अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम भवान् भवान शाश्वतम दिव्यम आदि देव विभुम परच्छेद परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान षम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभु आहु सर्वे ऋषर्षि नारदस्तथा अतीतो देवो व्यास स्वयं ब्रवीष्मी परेद आहुस्वाम ऋष्ये दीवर्षि नारद तथा अतीत देवल व्यास स्वयं च्रवीश में अन्वय एवं श्रद्धा भगवान आप परम परम ब्रह्म परम परम धाम धाम और परम्ण परम्ण परम परम पवित्रम पवित्र है क्योंकि तमाम आपको सर्वे सब ऋष्य ऋषिगण शाश्वतम सनातन दिव्यम दिव्य पुरुषम पुरुष एवं आदि देवम देवों का भी आदि देव अजम अजन्मा और विभूम सर्वव्यापी आहुह कहते हैं तथा वैसे ही देवर्षि देवर्षि नारद नारद तथा अतीत अतीत और देवल देवल ऋषि तथा व्यास महर्षि व्यास भी कहते हैं क्या और स्वयं स्वयं आप एव भी मैं मेरे प्रति प्रवेश कहते हैं सर्वेतृतम मन में युवादशी क्ति मत मदश के केशव देवा न दानवाय शब्दा दानवा। तो थे केशव य जो कुछ भी माम मेरे प्रति व्य आप कहते हैं एक सर्वम सबको मैं रितम सत्य मन मानता हूँ भगवान हे भगवान हे आपके व्यक्ति लीला मय स्वरूप को न तो दानवाह दानविदुह जानते हैं और न देवा देवता ही, ही। स्वयेवात्मनात्म विम पुरुषोत्तम भूत भाव भूते शव देव जगत पति स्वयं एवं आत्मना आत्मा नीथम पुरुषोत्तम भूत भाव भूतेश देवदेव जगतपते अनवय शब्दार्थ भूतभावन भावन हे भूतों को उत्पन्न करने वाली भूतेश हे भूतों के ईश्वर देव देव हे देवों के देव जगतपते हे जगत के स्वामी पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम तुम आप स्वयं स्वयं एव ही आत्मना अपने से आत्मान अपने को वेत्थ जानते हैं वक्तुर मरहस्य शेषेण दिव्या आत्म विभूतिया यालोकान इं व्याप्येद वक्तम अर्सी प्रशेषेण दिव्या हि आत्मूत याभूतिर्लोकान इनम्य ठसीसी अनवय एवं शब्दार्थ तुम आप ही, ही उनम विभूत अपनी जीव्य विभूतियों को अशेषेण संपूर्णता से वक्त कहने में अर्सी समर्थ हैं या भी जिन विभूति भी विभूतियों के द्वारा आप इमान इन सब लोकान लोकों को व्याप्य व्याप्त करके टिष्ठसी स्थित है कथम विद्या महम योगीन ताम सदा परिचितु च भावेशु चिंतो से भगवन मया परेद कथम विद्याम अहम् योगीन ताम सदा परिचित भावेश चिंत अगवन मैया अन्वय एवं सर्वदा योगीन हे योगेश्वर अहम् मैं कथम इस प्रकार सदा निरंतर परिचित चिंतन करता हुआ आपको विद्याम जानु, क्या और भगवान है भगवान आप केश केश किन किन भावेश भावों में माया मेरे द्वारा चिंत चिंतन करने योग्य अति हैं। विस्तरेत्मनो योगम विभूति च जनार्दना भूय कथय तृप्तिर्णवत ना मृतम पदछेद विस्तरेण आत्मन योगूति जनार्दन भूय कथय तृप्ति नस्ति मे अमृत अन्वय एवं शब्द जनार्दन हे जनादन आत्मन अपनी योगम योग शक्ति को च और विभूति विभूति को भूय फिर भी विस्तृण विस्तार पूर्वक कथा कहिए ही क्योंकि आपके अमृतम अमृतमय वचनों को चुणवत सुनते हुए मैं मेरी तृप्ति तृप्ति ना नहीं होती अर्थात अस्ति सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है श्री भगवान उच ऐसी कथियमी दिव्या ही आत्मा विभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नो वि हंत कथिष्यामी दिव्या ही आत्म विभूत प्राधान्यतुश्रेष्ठ न अस् अंत विस्तरस्वय एवं शब्दार्थ पुरुश्रेष्ठ हे कुश्रेष्ठ पुरु हंत अब मैं जो दिव्या आत्म विभूतिया मेरी दिव्य विभूतियां है उनको ऐसी तेरे लिए प्राधान्य प्रधानता ऐसी कथितमी कहूँगा की क्योंकि मैं मेरे विस्तृत विस्तार का अंत अंत न नहीं अस्थित है अहमात्मा गुडाकेश है सर्वभूता से स्थित अहमादिश्च मध्यम भूतानामंत भूता चरचेद अहम् आत्मा गुराकेशय स्थित अहम आदि मध्यम चूता शब्दारुराकेश हे अर्जुन अहम् मैं सर्वूताशय सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा सबका आत्मा हूँ चा तथा नाम संपूर्ण भूतों का आदि आदि मध्यम मध्यम च और अंत अंत भी अहम मैं ही अस्मि हूँ आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम विष्णु ज्योतिषाम रवि मरीचिमुस्म न छह शशी अन्वय शब्दार्थ अहम् मैं आदित्या नाम आदिति के बारह पुत्रों में विष्णु विष्णु और ज्योतिषाम ज्योतियों में अंशुमान किरणों वाला रवि सूर्य अश्मी हूँ तथा अहम् मैं मरुताम उन्चास वायु देवताओं का मरिचिह तेज और नक्षत्राण नक्षत्रों का शशि अधिपति चंद्रमा अस्मी हूँ वेदा साम वेदोस्मी देवानासव इंद्रिया मनस्ास्मी भूता चेतना पदच्छेद वेदा साम वेद अस्मी देवानासव इंद्रियाणाम मन चम्मी भूता नाम अस्म चेतना अन्वय एवं शब्दार्थ वेदानाम वेदों में सामवेद साम अस्मि अस्मी हुँ। देवानाम देवों में वास्व इंद्र अस्मि हूँ इंद्रियाणाम इंद्रियों में मन मन अस्मि हूँ च और प्राणियों भूता चेतना, चेतना अर्थ जीवनी शक्ति अस्मि रुद्राण शंकर वसूना पावक मेरुशी खरी पदछेद्रम शस्म विदेश क्षरक्षसा वसूना पावक चमी मेरु की क्रीड़ा अन्वय शुद्धा रुद्राण रुद्रो में शस्मी शुंकर और यक्षसा यक्ष तथा राक्षसों में विष धन का स्वामी कुबेर हूँ अहम मैं वसुनाम आठ वसुओं में पावकह अग्नि अस्मि हूँ क्या और शिखरी शिखर वाले पर्वतों में मेरु सुमेरु पर्वत अश्मी हूँ पुरधसा च मोख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पति सेनानी नमह स्कंदम अस्म सागर पद छेदस मोख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पति सेना अहम स्कंदम अस्म सागर अन्वय एव शोध साम पुरोहितों में मुख्यम मुखिया बृहस्पति बृहस्पति माम मुझको विद्धि जान पार्थ हे पार्थ अहम मैं सेनानी नाम सेनापतियों में स्कंद स्कंद और सरसाम जलाशयों में सागर समुद्र अस्मि हूँ महर्षीण भृगुरहम गिरामस्मेकम्क्षर यज्ञा जप यज्ञस्थावराण हिमालेद महर्षीण भृगु अहम गिराम अस्मे एक अक्षर यज्ञा जप यज्ञ अस्थवराण हिमालय शब्दाथ आहम, मैं महर्षि राम, महर्षियों में भृगु भ्रिगु, भ्रिगु और गिरा शब्दों में एकम एक अक्षरम अक्षर अर्थात ओंकार अस्मि हूँ यज्ञ सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ जप यज्ञ और स्थावरणाम स्थिर रहने वालों में हिमालय हिमालय पहाड़ अस्मी हूँ अस्वस्थ सर्वृक्षा नाम देवर्षीण नारद गंधर्वाण चित्र रथ सिद्धां कपिलो मुनि परेद अस्वस्थ सर्वृक्षाणाम देवर्षीण च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धां कपिल मुनि अनवय एवं श्रद्धार्थ सर्वृक्षाणाम सर्वृक्षों में अस्वत्थ पीपल का वृक्ष देवर्षीणाम देवर्षियों में नारद नारद मुनि गंधर्वाणाम में चित्ररथ चित्ररथ च और सिद्धा सिद्धो में कपिल कपिल मुनि मुनि माम अस् उच्च स्रवसमश्वादी मृतोद ऐरावतम गजेन्द्रण नाण नद्छेद उच्च स्रवसमअश्वाद्धि अमृतोद्भव रावतम गजेन्द्राणाम नाणाम च नय क्यों शुद्धार्थ अश्वाम घोडों में अमृतोद्भव अमृत अम्रित के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च स्रव सम नामक घोड़ा गजेन्द्राणाम श्रेष्ठ हाथियों में एरावतम रा नामक हाथी क और मनुष्यों में नाधिपम राजा मां मुझको विदि जान आयुधा नाम हम वज्रम धेनु नाम अस्म कामधूप प्रजनचास्मी कम दर्प सर्पाणास्मे वासुकी परच्छेद आयुधा नम अहम वज्रम धेनू न अस्मी कामधुक प्रजन च अस्मी कम दर्प सर्पाणाम अस्मी वास्खी अन्वय इव श्रद्धार्थ अहम मैं आयुधा नाम शस्त्रो में वज्रम् वज्र और धेनू नाम गवो में कामधुक कामधेनु अस्मि अस्मी हूँ प्रजन शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कंदर्प कामदेव अस्मी च और सर्पाणाम सर्पों में वासुकी, सर्पराज वास्की सर्प राजुकी अस्मी नागा वरुण माचास्मि, पितृणामचास्मी यम संयमतामहम परेद अनंत चमी नागाना वरुण यादस अहम पितृणाम अयरमा चमी यम संयमता शब्दार्थ अहम मैं नाम नागों में अंत शेष नाग च और यादस जलचरो का अधिपति वरुण वरुण देवता अस्मि हूँ क्या और पितरणाम पितरों में अरयमा अरयमा नामक पितर तथा सेमता शासन करने वालों में यम यमराज अहम मैं अस्मी हूँ प्रहलाद चाशी दैत्यानाम कालह काल कलयता च मृगा मृगेन्द्रोहम वैनतेय्च पक्षिण पदछीद अस्मि चम्मी कालह काल अहम् हम च मृगेन्द्र अहम् वैनतेय्च पक्षिण अन्वय ओं शब्द अहम मैं दैत्याो मे प्रहलाद प्रह्लाद और कलियता गणना करने वालों का काला समय क्षण घड़ी दिन पक्ष मास आदि में जो समय है सो मैं हूँ अश्मी हूँ तथा मृगाराम पशुओं में मृगेंद्र मृगराज सिंह क्या और पक्षिण पक्षियों में अहम मैं गरुड़ अस्मि वैनते गुड़ अस्मी पवन पवता शस्त्र झषाण मकरसास्मे जाही वीर पवन पवता राम शस्त्र अस्मि झा अस्मि जहां नवी एवं शब्दार्थ अहम मैं पवता पवित्र करने वालों में पवन वायु शस्त्र भृता शस्त्र धारियों में राम श्री राम अस्मी हूँ तथा झषाणाम मछलियों में मकर मगर अस्मी च और स्रोतसाम नदियों में जहान्नवी श्री भागीरथी गंगा जी अस्मी सरगाड़ात मध्यम सेवाह अर्जुना अध्यात्म विद्या विद्याताछेद सर्गाम आदि अंत च मध्यम चम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या अनवय एवं शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन सर्गा सृष्टियों का आदि आदि च और अंत अन्त अंत चा तथा मध्यम मध्य भी अहम मैं एव ही हूँ अहम मैं विद्या नाम विद्याओं में अध्यात्म विद्या अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और प्रबदता परस्पर विवाद करने वालों का वादर तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद अस्मी हूँ अक्षराणाम द्वंदवाक्षय कालो धाता हम विश्व तो मुख पदछेद अक्षराणाम अस्मि अस् द्वंद अहम एव अक्षय काल ध्राता अहम विस्तो मुख अन्वय एवं शुद्धार्थ अहम मैं अक्षराणाम अक्षरों में अकार अकार हूँ च और समासिकस्य समासों में द्वंद दौंद द्वंद नामक समस अस्मी हूँ अक्षय अक्षय काला काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा विश्व मुख सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धाता धारण पोषण करने वाला भी अहम मैं एक ही अस्मी हूँ मृत्यु सर्वहरश्चा हम उद्भवस्विष्यता हीरती श्रीवाक्य नारीण स्मृतिर्मेधाधृतिषमा अरच्छेद मृत्यु सर्वर चविष्यता हीति श्री वाक्य नारीण स्मृति मेधाधृति क्षमा अनोय शुद्धार्थ अहम मैं सर्वहर सबका नाश करने वाला मृत्यु मृत्यु च और भविष्यतां उत्पन्न होने वालों का उद्भव उत्पत्ति हेतु हूँ चा नारीणाम स्त्रियों में कीर्ति कीर्ति, वाक, वाक, स्मृति स्मृति मेधा मेधा धृति धृति च और क्षमा क्षमा अस्हत्म तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम, माता नाम मार्ग शीर्षो ऋतो कुकर बृहत्म तथा साम नाम गायत्री छंद साम अहम नाम मार्ग शीर्ष अहम ऋतू तो नाम कुसुम कर अनुय शु तथा तथा सामनाम गायन करने योग्य श्रुतियों में अहम मैं द्रिहत साम, द्रिहत साम, और छो चंद में गायत्री गायत्री छंद हूँ तथा मासानाम महीनों में मार्ग शीर्ष और ऋतूना ऋतु में कुम वतन अहम मैं अस्मी हूँ दूत छता तेजस तेजस्वी नाम जयोस्मि जयसमी योस्मि सत्तम सत्व छेद छल्यता तेज तेजस्वी नाम अहम जय अस्मी व्यवसाय अस्मी सत्वता सत्व अहम। शब्दार्थ अहम् मैं क्षल्यता छल करने वालों में ज्यूतम जुआ और तेजस्वी नाम प्रभावशाली पुरुषों का तेजह प्रभाव अस्मी हूँ अहम मैं जेत्री नाम जीतने वालों का जय विजय अस्मी हूँ व्यवसायी नाम निश्चय करने वालों का व्यवसाय निश्चय और सत्वता पुरुषों का सत्व सात्विक भाव अस्मी हूँ वृषणीनाम वासुदेवस्मी पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम व्यास नाम उष्ना कवि रक्षेद नाम, नाम वासुदेव अस्मी पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अपि अहम् व्यास कवि नाम उष्मा कवि अनवय एवं शुद्धार्थ वृषणी नाम वृषणी वंशियों में वासुदेव वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा पांडवा नाम पांडवों में धनंजय धनंजय अर्थात तू मुनि नाम मुनियों में व्यास वेदव्यास व्यास और कविना कभी कवियों में उष्णा शुक्राचार्य कवि कवि अपि भी अहम् मैं ही अस्मी हूँ दंडो दम्यता नीति अस् जिगीसता मौनम चैवास्मी गुहैया नाम ज्ञान ज्ञानवतामहम परच्छेद दंड दम्यता नीति अस्मी, अस्मी जिगीष्यता मौनम चम्मी गुहयाना ज्ञान ज्ञानवता दम्यता दमन करने वालों का दंड दंड अर्थात दमन करने की शक्ति अस्मी हूँ जिगीषता जितने की इच्छा वालों की नीति नीति अस्मी हूँ गुहिया नाम गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौनम मौन असमी हूँ च और ज्ञानवता ज्ञानवानों का ज्ञानम तत्व ज्ञान अहम मैं एव ही असमी हूँ अपि यापी सर्वूतादर्जुन न तदस्ते विना भूत चराचर पदच्छेद यूताजुन तत न तत्ना मैया भूत चराचर अन्वय शादा च और अर्जुन हे अर्जुन यह जो सर्वभूतान सब भूतों की बीजम उत्पत्ति का कारण है तक वह अपी भी अहम मैं ही हूँ क्योंकि ऐसा तक वह चराचरम चर और अचर कोई भी भूतम भूत न नहीं अस्ति है यो मैं मुझसे बिना रहोस्त मम दिव्याना परत कैसे प्रोक्त विभूतिर्स्तरो मैं छेद न अंत अस्त मम दिव्यानाम पर उद्देश्य प्रोक्त विभूते विस्तर मया अन्वय एवं मम मेरी दिव्या नाम दिव्य विभूति नाम विभूतियों का अंत अंत न नहीं अस्ति है मया मैंने अपनी विभूते विभूतियों का यह विस्तर विस्तार तो, तो तेरे लिए उद्देश्य एक देश से अर्थात संक्षेप से प्रोक्त कहा है ये अद्ञत विभूति मत सत्व श्रीमदर्जित वा देवा तत्वावग्छ मम तेजो वंश संभव परेद यभूतिमत सत्व श्रीमत ऊर्जितम एवं एव तम मम तेजो वंश संभव अन्वय शब्दाथ यो यो विभूतिमत विभूति युक्त अर्थात युक्त, श्रीमत् कांति युक्त वा और वर्जितम शक्ति युक्त सप्तम वस्तु है तक उस, तक उसको तुम तू हम मेरे ये जो अंश संभव एव एज के अंश की ही अभिव्यक्ति अवगच्छ जान अथवा बहुन किन तवाजुन विष्टभन स्थित जगत पदछेद अथवा बहुना तव अर्जुन विष्टभ्य अहम कृष्ण स्थित जगत अन्वय शब्दार्थ अथवा अथवा अर्जुन हे अर्जुन इस बहुना भूत ज्ञातेन जानने से तब तो तेरा किम क्या प्रयोजन है अहम मैं इधम इस कृष्णम संपूर्ण जगत जगत को अपनी योग शक्ति के एकांश एक अंश एक मात्र से विस्तृत धारण करके स्थित ओम इस श्रीमदगवीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विभूति योगना तस्मोध्या